श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग अवतार जीवन में साधक भाव दूसरी तरह से आलोचना करने पर भी यह बात स्पष्ट हो जाती है शास्त्र को देखने से पता चलता है कि अद्वैत भाव भूमि तथा साधारण या द्वैत भाव भूमि से देखने पर जगत के संबंध में हमें दो प्रकार की धारणाएं होती हैं पहली भूमि पर आरूढ़ होकर जब हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि जगत रूप पदार्थ कहाँ तक सत्य है तब हमको यह स्पष्ट अनुभव होता है कि उसका कोई सत्ता नहीं है और न पहले ही कभी थी एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म वस्तु के अतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु नहीं है तथा दूसरी यानी द्वैत भावभूमि से जगत को देखने पर नाना नाम रूपों का समष्टि रूप यह जगत सत्य था तथा नित्य विद्यमान है ऐसा हमें अनुभव होता है जैसे हम लोगों की तरह साधारण मानवों को सदा उपलब्धि होती रहती है देह में अवस्थित रहकर भी विदेह भाव संपन्न अवतार तथा जीवन मुक्त पुरुषों को अपने जीवन का अधिकांश समय अद्वैत भूमि में व्यतीत करने पर भी नीचे की द्वैत भूमि में रहते समय यह जगत स्वप्न की भांति मिथ्या प्रतीत होता है परंतु जागृत अवस्था के साथ तुलना करने पर स्वप्न मिथ्या है इस प्रकार का अनुभव होने पर भी स्वप्न दशा में जिस प्रकार उसे एकदम मिथ्या नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार जीवन मुक्त तथा अवतार पुरुषों के हृदय स्थित जगत के आभास को भी संपूर्णतया मिथ्या नहीं कहा जा सकता जगत रूप पदार्थ जिस प्रकार पूर्वोक्त दोनों भूमि से दो प्रकार का दिखाई देता है उसी प्रकार उक्त दोनों भावभूमियों से उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष को भी दो प्रकार से देखा जाता है द्वैत भावभूमि से देखने पर वह व्यक्ति बद्ध मानव तथा पूर्ण अद्वैत भूमि से अवलोकन करने पर वह शुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्मस्वरूप प्रतीत होता है पूर्ण अद्वैत भूमि भावराज्य का सर्वोच्च प्रदेश है उस पर आरूढ़ होने के पूर्व मानव मन उच्च तथा उच्चतर विभिन्न भूमियों का अतिक्रमण करता हुआ अंत में अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाता है उन उच्च तथा उच्चतर भाव भूमि पर उठते समय जगत तथा उसके अंतर्गत व्यक्ति विशेष साधकों को विभिन्न रूप से प्रतीत होते रहते हैं और उसके संबंध में साधकों की पूर्वधारणाएँ नाना प्रकार से बदलती रहती है उदाहरणार्थ उन्हें यह उपलब्धि होती है कि यह जगत एक भावमय पदार्थ है अथवा व्यक्ति विशेष को शरीर से पृथक अपूर्व शक्तिशाली मनोमय या दिव्य ज्योतिर्मय रूप से वे अनुभव करते हैं अवतार पुरुषों के समीप श्रद्धा तथा भक्ति संपन्न होकर उपस्थित होने से साधारण मानव अज्ञात रूप से पूर्वोक्त उच्च तथा उच्चतर भावभूमियों में आरूढ़ हो जाता है यह अवश्य है कि उनकी विचित्र शक्ति के प्रभाव से ही उसको इस प्रकार आरोहण के सामर्थ्य प्राप्त होती है अतः यह स्पष्ट है कि उच्च उन उच्च भूमियों से उन्हें उस विचित्र रूप से देखकर ही भक्त साधकों को उनके संबंध में यह धारणा उत्पन्न होती है कि विचित्र शक्ति संपन्न दिव्य भाव ही उनका यथार्थ स्वरूप है तथा साधारण लोगों को उनमें जो मानव भाव की प्रतीत होती है इसका कारण यह है कि वे स्वयं ही उनको ऐसा दिखाते रहते हैं यह मानो उनका लोग दिखावा है भक्ति की गहराई के अनुसार भक्त साधकों के मन में पहले ईश्वर भक्तों के बारे में और फिर ईश्वर के जगत के संबंध में इस प्रकार की धारणा होती हुई दिखाई देती है यह पहले ही कहा जा चुका है कि अवतार पुरुषों के जीवन में बाल्यावस्था से ही समय समय पर यह जा देखा जाता है कि वे मन की उच्च भूमि में आरूढ़ होकर जगत में सर्वदा दृष्टगोचर होने वाली वस्तु तथा व्यक्तियों की भांति भाव राज्य के विषयों के भी दृढ़ अस्तित्व का अनुभव करते हैं तदनंतर जो जो दिन बीतते जाते हैं तथा उक्त प्रकार का दर्शन उनके जीवन में बारम्बार जितना ही उपस्थित होता रहता है उतना ही स्थूल यानी बाह्य जगत की अपेक्षा भाव राज्य के अस्तित्व में ही उनका प्रगाढ़ विश्वास होता जाता है अंत में सर्वोच्च अद्वैत भावभूमि में आरोह होकर जिस एक मेवा द्वितीयम वस्तु से विभिन्न नाम रूप में इस जगत का विकास हुआ है उसका अनुसंधान पाकर वे सफल मनोरथ हो जाते हैं जीवन मुक्त पुरुषों को भी ऐसा ही होता है अंतर केवल इतना है कि अवतार पुरुष अत्यंत स्वल्प में ही जिस सत्य पर पहुंचते हैं उनको उसकी उपलब्धि के लिए आजीवन प्रयास करना पड़ता है अथवा स्वयं स्वल्प में अद्वैत भूमि पर आरोहण करने में समर्थ होने पर भी दूसरों को उस भूमि में आरोहित करने की शक्ति अवतार पुरुषों की तुलना में उनमें अत्यंत ही स्वल्प होती है श्री रामकृष्ण देव के उक्त विषयक शिक्षा का स्मरण कीजिए शक्ति के प्रकाश को लेकर ही जीव तथा अवतार में प्रभेद है अद्वैत भूमि में कुछ दिन अवस्थित रहकर जगत कारण की साक्षात अनुभूति से परितृप्त हो अवतार पुरुष जब पुनः मन की निम्न भूमि में उतरते हैं उस समय साधारण दृष्टि से मानव मात्र दिखाई देने पर भी वास्तव में वे मानवातीत या देह मानव देवमानव पद को प्राप्त करते हैं जगत तथा उनके कारण इन दोनों पदार्थों को साक्षात प्रत्यक्ष कर तुलना अनुसार बाह्यंतर जगत के छाया सदृश अस्तित्व को तब वे सर्वदा सर्वत्र अनुभव किया करते हैं उस समय उनके मन में उच्च शक्ति समूह स्वतः ही लोकहित के निमित्त सदा प्रकट होता रहता है तथा जगत के परिदृष्ट समस्त पदार्थों के आदि मध्य तथा अंत को सम्यक रूप से जानकर वे सर्वज्ञत्व को प्राप्त कर लेते हैं उनके अलौकिक चरित्र तथा चेष्टाओं को देखकर स्थूल दृष्टि सम्पन्न हम लोग उनकी अभय शरण लेते हैं तथा उनकी असीम कृपा से हमें पुनः यह अनुभव होता है कि बहिर्मुखी वृत्तियों के द्वारा बाह्य जगत के परिदृष्ट पदार्थ तथा व्यक्तियों का आश्रय लेकर यथार्थ सत्य की प्राप्ति अथवा जगत कारण का अनुसंधान एवं शांति लाभ प्राप्त करना हमारे लिए कदापि संभव नहीं है